श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी जी के लीला स्मरण के पश्चात संघ नायक का गुरुदायित्व तो वहन करना कितना जरूर कार्य है यह महाराज भली भारती जानते थे इसी बीच रामकृष्ण मठ एवं मिशन का नाम भारतवर्ष तथा अन्य देशों में सुप्रसिद्ध हो चुका था अतः यह जानते हुए कि इसके सुनाम की रक्षा तथा इसका अधिकाधिक प्रसार कितना परिश्रम साध्य है महाराज परंतु पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य में अग्रसर हुए उनके असीम स्नेह तथा आध्यात्मिक शक्ति के आकर्षण शीघ्र ही दल के दल भक्तों का आगमन होने लगा अनेक त्यागी युवकों ने भी मठ में प्रवेश लेकर संन्यास ग्रहण किया महाराज इन युवकों को उपयुक्त शिक्षा दीक्षा आदि देकर श्री रामकृष्ण के संदेश को वहन करने के लिए उपयुक्त आधार बनाने लगे ठाकुर की शिक्षा के प्रभाव से वे लोगों को पहचान लेते थे और अधिकार भेद के अनुसार उन्हें निष्काम कर्म शास्त्र अध्ययन पूजा पाठ जप ध्यान आदि का उपदेश दिया करते थे उनके स्नेह युक्त व्यवहार तथा सहज सरल धर्म व्याख्या से सभी मुग्ध हो जाते त्यागी हो या गृहस्थ जो कोई एक एक बार भी भी उनके पास आता, वह वह बार आने को बात होता, और और क्रमशः उनका शिष्य बन जाता। शिक्षा दान के के अतिरिक्त महाराज का एक अन्य कार्य था, और था मठ मिशन के केंद्रों में जाकर कुछ दिन रहना वहां के साधुओं के जीवन गठन में सहायता करना तथा भक्तों को आकर्षित करते हुए आश्रमों को दृढ़ प्रतिष्ठित करना उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप एक ओर तो मठ समाज में होने होने लगा, उसकी होने लगी और दूसरी ओर विदेशों में भी उसी प्रकार उसका प्रभाव विस्तार होने लगा। स्वामी जी बेलूर मठ मद्रास और मायावती हिमालय में मठ स्थापना तथा काशी में अद्वैत आश्रम का प्रारंभ कर गए थे इसके अतिरिक्त अठारह ईस्वी से ढाका में भी एक मठ का गठन हो रहा था इसके साथ ही स्वामी जी के आदर्श एवं उत्साह से मिशन के विभागों की संख्या भी बढ़ रही थी अठारह सौ संतानवे ईस्वी में सारगा उन्नीस सौ में काशी शिवाश्रम उन्नीस सौ ईस्वी में कनखल शिवाश्रम और 1902 सौ ईस्वी में निवेदिता विद्यालय का सूत्रपात हुआ इसके उपरांत महाराज ने इन्हें स्थायित्व प्रदान करने तथा नए नए केंद्रों के गठन करने में योग दिया। संघनायक के रूप में वे हरिद्वार प्रयाग काशी वृंदावन आदि उत्तर भारत के प्रमुख केंद्रों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। दक्षिण भारत में भी नए नए केंद्रों की स्थापना के पीछे बहुत कुछ उन्हीं का उत्साह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत के इन सभी केंद्रों में से जब जिसमें उनका आगमन होता उसमें आनंद की धारा प्रवाहित होने लगती 1903 सौ ईस्वी में महाराज ने वाराणसी जाकर वहां एक महीना विवास किया स्वामी जी के जीवन काल में ही वहां के रामापुरा मोहल्ले में कुछ युवकों ने मिलकर पुअर मैंस रिलीफ एसोसिएशन निर्धन सहायता समिति नामक एक छोटी सी संस्था बनाई थी 13 जून उन्नीस ईस्वी से सेवा कार्य प्रारंभ हुआ उसी वर्ष जुलाई से छामेश्वर घाट पर एक आश्रम तथा जंगम बाड़ी के एक किराए के मकान में सेवा कार्य चलता रहा पंद्रह सितंबर को समिति का नामकरण हुआ। 1901 के प्रारंभ में सौ एक दशाज घाट रोड और दो को रामापुरा के अड़तीस नंबर के मकान में स्थानांतरित हुआ स्वामी जी महाराज को इस संस्था पर ध्यान रखने का निर्देश दिए गए थे महाराज के आगमन से उस संस्था के उत्साह में वृद्धि हुई 1909 सौ नौ ईस्वी को एक सभा बुलाकर इसे रामकृष्ण मिशन के साथ संयुक्त करने का निर्णय लिया गया इस प्रकार वही संस्था आगे चलकर आज के विख्यात रामकृष्ण मिशन शेवाश्रम के रूप में परिणत हुई और रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के बगल में ही प्राप्त निजी भूमि में उसके भवन आदि का निर्माण हुआ इसके पश्चात महाराज कनखल गए पर पर के शिष्य स्वामी कल्याणानंद ने मार्च 1901 में एक आश्रम स्थापित किया था उस समय केवल तीन थी उन्हीं में से एक में महाराज ने निवास किया इसके बाद महाराज की ओर से कुछ धन की व्यवस्था होने पर आश्रम के लिए जमीन खरीदी गई और उन्नीस ईस्वी में महाराज के निर्देशानुसार तथा स्वामी के में में भवन का निर्माण हुआ। कनखल से 1903 में महाराज आकर वहां तपस्या से मिले। इन महाराज रात के 12 बजे उठकर ध्यान किया करते थे एक दिन उठने में विलंब हो जाने पर एक सूक्ष्म देहधारी वैष्णव बाबा जी ने उन्हें धक्का देकर जगाया और जब जान करने के लिए बैठ, बैठने का संकेत किया वृंदावन से महाराज प्रयाग गए और वहाँ पर स्वामी विज्ञानानंद के साथ एक दिन व्यतीत कर विंध्याचल गए वहाँ पर वे केवल तीन रातें बिताना चाहते थे परंतु स्थान महात्मा के कारण तथा ठाकुर के भक्त योगेंद्र सेन के अनुरोध पर वहाँ कुछ सप्ताह रह गए विन्ध्याचल में वे मानव सर्वदा ही देवी के भाव में विफोर रहा करते थे कभी कभी गहन रात्रि में देवी के दर्शन को जाना कभी जन शून्य स्थान में ध्यान करना तो कभी माँ के गुणगान सुनना इस प्रकार उनके दिन परमानंद पूर्वक बीते नवंबर में वे बेलुरमठ वापस लौटे आगामी वर्ष मार्च में उन्हें टाइफाइड हुआ और निरोग होने पर वे वायु परिवर्तन के लिए स्वामी विरजानंद के साथ सिमूल गए उनके मठ लौटने के कुछ महीने बाद 1904 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में भागलपुर में प्लेग का भीषण प्रकोप हुआ और वहां पर रामकृष्ण मिशन ने सेवा कार्य प्रारंभ किया